विश्व हिंदू परिषद के और वर्तमान समय में हिंदू बौद्ध समन्वय का जो कार्य है इनके पास है वो उसको भलीभांति कर रहे हैं और आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उनके विशेष विचारों को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बाल कृष्ण नाइक जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी बालकृष्ण जी आप बताइए अपने बारे में बस संभाजीनगर में मेरी प्राथमिक शिक्षा वगैरह हुई गुजरात यूनिवर्सिटी से मैंने बी किया मैकेनिकल अच्छा। में जबकि यूनिवर्सिटी में, में प्रथम भी था बाद में अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एम टेक किया दो साल फिर एक कंपनी में रिसर्च इंजीनियर के नाते काम किया और 66 में लौटने के बाद से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक बना फिर चौहत्तर तक संघ क्षेत्र में और चौहत्तर के बाद से विश्व हिंदू परिषद में मेरा दायित्व रहा इसमें से अधिकतम समय मेरा बंगाल में 23 साल अच्छा बंगाल में 23 साल जैसा भी भाई साहब ने बताया सात आठ साल मेरा विदेश विभाग का दायित है जिसमें लगभग अट्ठाईस उनतीस देशों में जाने का प्रसंग आया बड़े प्रेरक अनुभव भी मिले पार्थिव भी मिला उन देशों के संत या विचारकों से मिलने का सौभाग्य भी मिला तो भी एक उपाधि है सावधि रहा अच्छा अच्छा अच्छा ये भारत देश में और जैसे विदेश में आप गए वहाँ पर भी संघ का काम करते थे हाँ, संघ या विश्व हिंदू परिषद हाँ, तो इसमें क्या पर अंतर बता सकते हैं भारत देश में जिस तरह से हमने संघ का काम तो नेचुरली लोग मिलते हैं या उनको ठीक है उनको मालूम है कि ये विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्य है लेकिन विदेश में कैसे हम लोग उनको बता सकते हैं विदेश में तो क्या है? भारत से आए हुए गए हुए हैं वो उनमें मुख्यतः काम है तो उसमें मुख्यतः तीन प्रकार के काम अपने होते हैं। एक तो उनका संगठन हो उनका जीवन वहाँ सुरक्षित और सम्मानित हो दूसरा वो अपने जीवन मूल्यों को वहाँ रक्षा कर सके और तीसरा अपने जीवन मूल्यों का लाभ वहाँ के स्थानीय जनता को भी यथाशाध्य प्राप्त करा दे सके इसलिए यथाशाध्य प्रयत्न करना ऐसे तीन प्रकार के कार्य साधारण था परिषद के विश्व विभाग कहते हम उसको विश्व समुद्ध विभाग उसके माध्यम से किए जाते है। और उसके लिए काफी अच्छा प्रतिशा रहता और उसके वैसा में अमेरिका में था तब सौभाग्य से रामकृष्ण मिशन से बहुत जुड़ा रहा और भारत में यहाँ 85 से विपसणा नाम की साधना है जी जी जो भगवान बुद्ध ने खोज निकाली और आज जिसका प्रचार लगभग एक सौ से अधिक देशों में है और वास्तव में आध्यात्म एक ऐसा पक्ष है जो भारत की विशेषता रही मैंने हजारों वर्षों के अपने इतिहास में एक गंगा जैसा एक पवित्र धारा है वैसी अध्यात्म की धारा हमारे भारतीय जीवन में बहती आई है और इस नाते जैसा श्री अरविंद कहते थे तो वे आर ए नेशन विथ मिशन मेरे हम एक राष्ट्र है हमारा एक श्रेष्ठ उद्देश्य भी तो उद्देश्य क्या तो अपने महापुरुषों ने जिसको कहा था कृणमन तो विश्व मर्य हम आर्य बने और विश्व को आर्य बनने में सहायक बने नम्रता से सेवा भावना से कर्तव्य भावना से हम करें तो इसलिए आर्य माने कोई विशेष संप्रदाय नहीं आचार पद्धति का नहीं परंतु चित्त की नितांत शुद्धता हो सबके मंगल में ही अपना मंगल माने और जैसा अभी चर्चा हुई कि सेवा यह पूजा है इस भावना से हम देखें और सर्वत्र भगवान विद्यमान है इस भावना से जो भी हम काम करेंगे उसमें उस चेतना से काम करें यह भावना उसमें से बनती है बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जैसे जैसे आपने कहा कि आर्य का अर्थ जो है सेवा शुद्ध नितान्त शुद्धता और उसका परिणाम स्वाभाविक सेवा भाव से कहीं भी भी कुछ ऐसे विरोधाभास नहीं, नहीं, नहीं है, वहाँ नहीं। आ जाती है। हाँ, हाँ। शुद्ध भाव के साथ आप जब काम करते हैं तो कोई भी आपको छोटा बड़ा नहीं मिलता ना ही अमीर गरीब लगता है तो सब में समान भावता आती है परम सत्य का ही प्रगतिकरण सब में है जी जी भावने से जी अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपके जब आप इस आर या विश्व हिंदू परिषद में विशेष अग्रसर रूप से काम करना शुरू कर दिया तो उस समय बड़ा इवेंट कौन सा आपने किया था ये वैसा बंगाल में मैं था तब राम जन्मभूमि मूवमेंट बहुत बड़ा चला और उस समय योगक्रम से साम्यवादी शासन था तो बहुत विरोध के बावजूद भी वह सामान्य जनता ने कितने आग्रह से श्री रामशिलाओं का पूजन किया शासन का विरोध तो था ही हम शोभा यात्रा नहीं निकल सकते थे माइक का व्यवहार नहीं कर सकते थे परंतु मंदिरों में पूजाएं हुई और अंत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ वो था कलकत्ता से हैं छः हजार श्रीरामशिलाएँ जो दक्षिण बंगाल में पूजित हुई थी वो आई उनको अयोध्या ले जाना था तो उसकी शोभा यात्रा निकाले हरिमाम संकीर्तन करते हुए और मैदान में सभा करके इधर में सभा करके फिर अयोध्या ऐसा स्वाभाविक प्रस्ताव था परंतु वहाँ के प्रशासन ने कड़ाई से मनाई थी बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वी आर नॉट एबल टू गिव परमिशन तो फिर हमारी ओर से काफ़ी चिंतन के बाद ये निर्धार प्रकट किया गया कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे सरकार या पुलिस जो भी चाहे वो करे तो उसका साधारण समाज ने कितना प्रतिसाद दिया mm -hmm. तो लगभग जहाँ हम सोच रहे थे इतनी विरोध के वातावरण में हजार भी संख्या हो तो हमारी शोभायात्रा यशस्वी ऐसा मानेंगे, तो लगभग अस्सी हजार लोग उस समय आएंगे वो दृश्य अभी भी आंखों के सामने आता है <laughs> और उसका श्रेय हमें ही नहीं जाता सही है। उसका श्रेय समाज में गहराई में जो धर्म चेतना है उसको जाता है सबके हृदय में यह था कि हम अपने गाँव में पूजा तो किए हम तो शोभायात्रा नहीं कर सके नगर संकीर्तन नहीं कर सके तो विश्व प्रसन्न ने कम से कम कलकत्ता में तो ऐसा कार्यक्रम तय किया तो स्वयं आए नहीं। इतनी जो सब लोग आए मुझे आपको शायद कलकत्ता का ही पता हो तो बाग बाजार नाम का एक क्षेत्र आता है वहाँ से शोभायात्रा जो निकली और कलकत्ता मैदान है वहाँ वा, तक गई बहुत देर अंतर है तो मुँह वहाँ पहुँचा पूछ यहाँ थी तब भी अच्छा, अच्छा। आशी हजार संख्या जो है चेरा अक्षरशा हमारे मन भर आता है नहीं, नहीं। कि आज भी हमारे समाज में और वहां तो साम्यवादी प्रशासन था उस समय भी साधारण जनता के हृदय में धर्म संस्कृति की चेतना कितनी गहराई में यदि निर्भीक नेतृत्व मिलता है तो वो प्रकट हो सकता है ये बड़ा अच्छा अनुभव हमें उस समय मिला चलिए बाल बालकृष्ण जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही है और मुझे लगता है कि आपका जो अनुभव है धीरे धीरे हम लोग एक के बाद एक सुनते जाएंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो बदन जाती है जिंदगा ten ma नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बाल बालकृष्ण नायक जी से बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और जैसे कि विश्व हिंदू परिषद का विशेष कार्य उनके पास है और बड़े दिल से अभी भी कर रहे हैं और नाइनटीन चौसठ से नाइनटीन सिक्सटी सिक्स से वो ये कारोबार में आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं आज भी 2016 है लेकिन फिर भी उस कार्य में वो संलग्न हैं और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान में किस विषय पर आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं किस विषय पर आप काम कर रहे हैं यह अभी जो अभी बताया भाई सब उस प्रकार हिंदू बौद्ध समन्वय पर भारत में विशेष करके भारत उद्भुद जो सब धर्ममत पंथ संप्रदाय उसमें जैन बौद्ध सिख आर्य समाज अभिदासी वाल्मीकि सब आ जाते हैं शंकर मत रामानुज मत पारंपरिक जो है और अब यानी गुरु संप्रदाय भी तो उन सबके वरिष्ठों का इकट्ठा होना और उनका समवेत चिंतन होना और हमारी ये पावन सांस्कृतिक जीवन धरोहर है जो आज संकटापन्न भी है हम सब अनुभव करते हैं कि हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में कमी आ रही क्षरण हो रहा है तो उसको रोकना हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का जो सकारात्मक पक्ष है उसका हमारे समाज में पुनर्प्रतिष्ठापन करना और एक श्रेष्ठ भारत राष्ट्र जो विश्व मानव को भी अपना कुछ दे सकता है और वह दे सकता है आध्यात्मिक आधार पर मानव का सर्वागीण विकास पर उसका पहला प्रकटीकरण भारत में होगा तो ही हम दे सकेंगे हमारे पास न हो तो उसको कैसा देंगे <laughs> <laughs> तो हमारे पास उसको विकसित करना तो विश्व हिंदू परिषद उसके लिए कार्य करती है hmm. पर साथ ही साथ अपनी जो अनेक मतपंथ संप्रदाय है उनकी भी बहुत गरिमा है बहुत व्याप्ति है उसमें भी बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हैं, आज hmm. ये सब दादी माँ के दर्शन हुए उनका जो प्यार भरा और आध्यात्मिकता से भरा हुआ संदेश था जो उन्होंने कहा ओम शांति में तीन बार कहते जी, क्यों हैं जो तीन बार कहते। और अंतिम जो भाग कहा कि तीसरे ओम शांति में सत्य और प्यार यह सबको जोड़ने वाला पक्ष भी उसमें आता है और उसका बहुत अच्छा उदाहरण का जीवन है इस स्वयं आज एक सौ वर्ष की आयु में भी जितने सादगी और जितने उनके मुखमंडल में भी जो एक प्रभा आभा है, है। वह भी हमारे सबको प्रेरणा देने वाली है तो ऐसे ही महापुरुष ऐसे अनेक प्रकार के सत्कार्यों में लिप्त ऐसे व्यक्ति सभी मतपंथ संप्रदायों में हैं तो इनका समन्वय हो मान उनका इकट्ठा आना हो सब संप्रदाय अपने अपनी धारा में बलशाली बने प्रभावी बने और ऐसे प्रभावी सब परस्पर से जुड़े ऐसे जुड़ेंगे तो आज जो मुख्यतः तीन प्रकार के संकट लगते हैं एक धर्मांतरण है दूसरा आतंकवाद है जेहादी और माओवादी और तीसरा भोगवाद है मैंने चारवाक ने कभी कहा था उससे भी बड़ा आकर्षक ढंग <laughs> का भोगवाद आ जाया है और वह मनुष्य को प्रलुप्त कर रहा है पहले दोनों संकटों से यह तीसरा संकट ज़्यादा कहरा ज़्यादा मायावी ज़्यादा शक्तिशाली क्योंकि पहले दोनों संकट तो ख्याल आते हैं पर तीसरा संकट ख्याल तो आता ही नहीं बल्कि हमारे में से बंधु उसका समर्थन करते हैं उसके पुरोधा बनते हैं उसके लिए काम करते हैं उसका वो ज़्यादा कठिन है जीतने के लिए और वो मात्र अपनी संत शक्ति और हमारे विविध मत पंत संप्रदायों के जो शुभ चिंतक सब वर्ग हैं वो मिलकर उसका कर सकते थी उसके लिए एक उदाहरण कहा जा सकता है कि महिषासुर जैसा अजैया लगता था सब देवताओं का भी उसने पराभव कर लिया फिर सब देवताओं की शक्ति जब केंद्रित होकर दक्ष धारिणी माँ दुर्गा का रूप धारण तबरा तो पराजय लगने वाला महिषासुर भी सहज लीलाया पराभूत हो सके तो ऐसा ही हमारे महाभारती की गोद में उत्पन्न हुए सब संप्रदायों की शुभ शक्ति सम्मिलित हो तो आज के जो विविध संकट हमारे देश में है उससे भी हम बाहर आ सकेंगे और फिर विश्व मानव की भी अपेक्षित सेवा हम कर सकेंगे सही बातें बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं बालकृष्णा जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उसमें उन्हें भी शायद लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं जैसे तीन संकट आपने बताया है दो तो दिखाई देता है लेकिन तीसरा जो है बिल्कुल गुप्त है लेकिन वो बिल्कुल व्यापक रूप से वो शक्तिशाली है और उसके ऊपर अगर विजयी पाना हो तो कहीं ना कहीं हमें साधना का मार्ग अपनाना होगा और जैसे आपने कहा कि हमारे भारत देश में अलग अलग पंथ भी है अलग अलग संत भी है अलग अलग लोग भी है लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक गहराई है सत्यता की और साधना की उन चीज़ों को हमें जो सहज लगे अपने जीवन में भी अपनाना है ताकि हम जो ये नहीं दिखने वाला जो बहुत बड़ा एक संकट है उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं अगर इससे मुक्त हो जाएंगे तो दोनों भी चीज़ें अपने आप मुक्त हो सकते हैं बहुत ही अच्छा एक त्रिकोण रूप में आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वर्तमान समय में आप अपना जीवन आपका जो दिनचर्या वो कैसा है वो बताइए साधारण हम तो हमारा जो केंद्रीय कार्यालय वहाँ रहते हैं जी चार बजे साधारण जागरण हो जाता है स्नान वगैरह करके हम सवा पाँच बजे एकात्मता स्त्रोत्र वगैरह होता है हम सब इकट्ठा आते हैं 20-25 मिनट का कुछ मंत्र पाठ और थोड़ा ध्यान होता है बाद में सवा छः से पवनी साथ हमारी शाखा होती है संगीत की शाखा उसमें कुछ शाली कुछ बौद्धिक ऐसे क्रम रहते आठ बजे अल्पाह रहता है इसी बीच में मैं साधारण आसन प्राणायाम और ध्यान एक डेढ़ पौने दो घंटे का समय निकल जाता है। और फिर बाकी में रूटीन दिन भर के काम में जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं इसीलिए दिनचर्या सभी से पूछता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है तो वो सात या आठ बजे नहीं उठता वो पाँच चार या तीन बजे ही उठ जाता है ताकि उसको खुद के लिए टाइम दे पाए अपने खुद के लिए हम अगर टाइम देते हैं तो हम दूसरों के लिए भी टाइम अच्छी तरह से दे पाते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझ पाते इसलिए जरूरी है कि हमारा दिनचर्या कैसा है अगर हमारा दिनचर्या में हम सुबह पाँच के पहले उठते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा दिनचर्या है अगर पाँच या छः के बाद उठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चेंज करना जरूरी है पाँच या चार बजे के बीच में आप उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त कहलाया जाता है और वहाँ पर आपको जो है अपनी सात्विक आध्यात्मिक आत्मा की जो अनंत शक्तियाँ हैं वो प्राप्त करना या उसके बारे में सोचने का वक्त मिलता है आप अपने आप को टाइम दे पाते हैं बाद में सारी चीज़ें जो है बदलने शुरू हो जाती हैं जैसे ही आप सात बजे उठेंगे तो पहले नहाएंगे फिर आठ बजे आपको ड्यूटी जाना होगा या जो भी है आवाज़ शोर शुरू हो जाता है लेकिन पांच के पहले शोरगुल नहीं होता शांति होती है तो उसका पूरा लाभ आप अपने लिए ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और फिर से एक बार बाल कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अपने अनुभव हमारे साथ इस कार्यक्रम में सजा किया इसलिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है